मिलना कठिन है मैं कैसे मिलूं पिया जाए मिलना कठिन है मैं कैसे मिलूं पिया जाए बाकी उस सदगुरु व परमात्मा से मिलना बड़ा ही कठिन है बहुत ही कठिन है और मिल जाने पर तो सब सरल ही हो जाता है लेकिन बिल्कुल उसी तरह से है कि जब जब सदगुरु की कृपा ना हो तो मिलना तो कठिन होता ही कहे मिलना कठिन है मैं कैसे मिलू पिया जाए प्रश्न है कि कैसे प्रीतम से जाकर मिलू करह समझ सोझ पग धरू यतन से करी बहु भात उपाय बड़ी सोच समझ करके बड़ी यतन युक्ति से मैं इस मार्ग पर पग रखती हूँ रखता हूँ करी बहु भात उपाय बहुत प्रकार के उपाय करके मैं इस मार्ग पर अपना कदम रखता हूँ अर्थात चलना शुरू करता हूँ तो ऊंची सैल गैल रपटीली पाँव नहीं ठहरा तो यह मार्ग बड़ा ही कठिन है एकदम रपटीला मार्ग है सरकाउ वाला मार्ग है जैसे चिकना बहुत चीज हो तो उस पर चीटी वगैरह चढ़ती है तो कुछ देर चढ़ेंगी सरक जाएंगी फिर चढ़ेंगी सरक जाएंगी क्योंकि तो पकड़ झीली हो जाती है पैर ठीक नहीं पाते हैं उसी प्रकार से इस अध्यात्म का मार्ग भी बड़ा रपटीला है साथ ही दोनों तरह खाई भी है साथ ही दोनों तरह खाई भी है रपटीला मार्ग है खाई हुई है अब हम चलते हैं तो गिरेंगे ही, कभी गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे ये उठना और गिरना जारी रहता है इस संसार से आगे बढ़ने और इस प्रकार यदि उठते और गिरते संभलते हम मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं तो समय आता है कि जब बिल्कुल सरपट मैदान मिल जाता है और, और फिर हम गिरने की संभावना नहीं रहती और फिर चढ़ जाते तीसरी इन्होंने कहा कि समझ सोच पग धरूँ यतन कर कर बहु भाँत उपाय बड़ी उपाय करके बहुत जुक्ति लगाकर इस मार्ग पर जब मैं चलता हूँ तो ऊँची सैल गरबली पांव नहीं ठहरा तो इतना यह है कि मार्ग तो बहुत दूर है और बहुत नज़दीक भी दोनों बात बहुत नज़दीक होते हुए भी यदि वस्तु नज़र न आए तो बहुत दूर हो जाती बहुत दूर हो जाती है जबकि वो वस्तु पास में लेकिन चूँकि नज़र नहीं आती बहुत दूर मालूम पड़ती इसीलिए कहा गया कि बहुत दूर है और बिल्कुल नज़दीक तो मुच्ची शैल नहीं एहरा लोक कुल की मर्यादा से बहु मन सकुचाए आ धाए पैसे पीहर में तो अनरीति रीत दिखाए बिल्कुल <laughs> सही कहा इन्होंने कि ये संसार से चलने पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं अड़चने आती हैं हमारे जून में लोक कुल की मर्यादा परिवार की मर्यादा ये सब जो समाज की मर्यादा है ये सब आड़े आके खड़ी हो जाती हैं जैसे मीरा के सामने आई थी बहुत सारी अड़चने आई परिवार अपनी शान शौकत मर्यादा के नाते ये सब कितना कितना नहीं किया उसने क्या क्या नहीं किया तो यही बात आती है सामने कि लोक कुल की मर्यादा से बहुमन चुकाय इससे मन सचाता है कि करूँ न करूँ करूँ न करूँ और इसी सब चाहट से कभी यदि उधर का ध्यान चला जाए तो वो मार्ग से वितरित भी हो जाता है लेकिन यदि उसकी परवाह न करते हुए इस मार्ग पर दिन प्रतिज्ञ है तो आगे मंजिल तक भी पहुँच जाता है दोनों बातें और तभी पहुँच भी पाएगा यदि बीच में मार्ग छूट गया तो यही तो ग्राह है सब इस मार्ग के जो खींच खाई में ले जाते हैं जल के अंदर ले जाकर दुबा देते हैं बस चलो गए काम से धाय मिलूं पीसे पीहर में तो अनरित दिखाए और इतनी नहीं यदि प्रीतम से पीहर में यानी नैहर में यदि मिलूं तो क्या होगा अनरीत दिखाए तो समाज को बुरा लगता है अनरीत दिखाए जो रीति नहीं है समाज की उसके विपरीत मालूम पड़ता है जैसे इस संसार में यदि ऐसा हो तो रीत मालूम पड़ता है तो ये नैहर <coughs> अर्थात ये संसार ही है और उस प्रीतम अर्थात सदगुरु से यही मिलना हो सकता है जब ये शरीर है तभी मिलना संभव है नैहर में तो ही मिलना तो इस प्रकार से ये अन मालूम पड़ता है समाज दिखा पगला गया है क्या क्या बातें नहीं मिलती सुनने को बहुत सारी शिकायतें बहुत सारी अफवाहें ये सभी चीजें मिलती हैं साधक को सुनने के लिए तो सुन्य शिखर पर पिया का महल है श्वेत धजा फहरा है अब एकदम अच्छी बात आपकी की कहा इन्होंने की प्रीतम से मिलना कठिन इसलिए है कि वो शून्य सी कर पा है अर्थात जब हमारे सभी विचार सभी कामनाएं सभी इच्छाएँ शून्य हो जाती हैं, वहाँ पर प्रीतम है एक भी इच्छा जहाँ शेष नहीं रह जाती है प्रीतम वहाँ है क्योंकि सीढ़ी एक ही सीढ़ी दो तरफ जाती है एक ही सीढ़ी है और ये संसार में लोग सीढ़ी का रुख उलट करके नीचे की तरफ लगा दिए, नीचे की तरफ लगा दिए तो सीढ़ी का काम है बस उलट दिया है संसार वालों ने नीचे की तरफ जाया अब नीचे जितना ही वो पग धरते जाएगा नीचे उतरते जाएगा उतना ही पतन की तरफ जाएगा यानी शून्य के नीचे जो एक सीढ़ी लगी है वो शून्य से नीचे की तरफ लगी है जिसमें संसार के लोग पतन की खाई में गिरते जा रहे हैं उस त्रिकुटी के परे जो शून्य है त्रिकुटी के इधर जो सीढ़ी लगी है वह इस पतन की तरफ ले आती है यानी काम क्रोध लो मोह मद मत्सर में फंसा मोह माया में फंसा कर यहाँ रखती है यही पतन है ये सीढ़ी यहाँ है अब एक सीढ़ी शून्य से उलट दो वहीं शून्य से ही इधर आ गई तब शून्य से ऊपर खड़ा कर दो तब शून्य से ऊपर आगे बढ़ोगे तो वो जो है पार ब्रह्म रसमा द्वार पार ब्रह्म और उस निर्वाण अनाम तक को सीढ़ी ले जाएगी क्या बात संसार में लोग समझते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं अरे आगे कहाँ बढ़े बहुत नीचे गिरे हो बहुत ही नीचे गिरे हो यदि आगे बढ़ना होगा तो सूढ़ी को पहले उलटना पड़ेगा ऊपर की तरफ लगा लगाना है शून्य में जाना पड़ेगा तब अपने निस्वरूप को प्राप्त हो पाओगे इसलिए इन्होंने कहा कि शून्य शिखर पर पिया का महल है श्वीत धजा फरा और वहाँ श्वीत पता का रहता है अर्थात पूर्ण श्वीत रंग का दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैला रहता है चहूर्प यही श्वेत पता का है वहाँ की श्वेत ही शांति का रंग शांति का स्वरूप ही श्वेत ये सब चीजें श्वेत तो इसलिए कहे कि सुन शिखर पर पिया का महल है श्वेत ध्वजा फहरा है वहाँ श्वेत रंग की ध्वजा फहराती रहती है अर्थात चारों तरफ ऊ पूर्णिमा का पूर्ण चांद का ऊप्र ज्योति जहाँ करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के सूर्य चंद्रमाओं का जो ज्योति जो है चारों तरफ बिक्री हो तो श्वेत ही तो होगा पूर्णिमा का चांद शरद ऋतु में निकलता कितना अच्छा लगता है चारों तरफ तो श्वेत ही होता है शीतल हो जाता है आज जब करोड़ों की संख्या में उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं तो कितना प्रकाश हो सकता है क्या आनंद होगा श्वेत धजा पारा शब्द स्वरूपी बसतहा बसे सूरती झकोरा खाए वाह अब वहां जो प्रीतम है शब्द स्वरूप है अर्थात स्वरूप है अर्थात ओंकार स्वरूप है ये शब्द कहते हैं और वो निर्वाण तो नीह शब्द है शब्दातीत है शब्द से परे शब्द में वो नहीं बचता है तो इसको शब्द कहा अपने निस्वरूप को अर्थात आत्म तत्व को हाला उसी का एक अंश है इसलिए ये भी सब तो शब्द स्वरूपी पिया बसे तहां वहां हमारा सब स्वरूपी वह निर्गुण निराकार वह ज्योति स्वरूपा शुभ ज्योति स्वरूप सदगुरु वहां निवास करता है सूरत झकोरा खाए और इसको देखकर कर सूरती जो हम ध्यान से अपने आप को सुनने में पहुंचाते हैं तो वहाँ का आनंद वहाँ की छवि वहाँ का झंकार सुनकर ये सूरती झकोरा खाने लगती है झूमने लगती हिलने लगती ऐसा हो जाता है जैसे हवा जब चलता है अभी पीछे हवा आया था, था। पेड़ भी गिर गया अभी हल्की हवा भी चलती है तो टहनिया झकोरा खाने लगती ऐसी वो परम ज्योति का जब प्रकाश होता है तो सूरती आत्मा आनंदू आनंद में झूमने लगती दूटी सुमति आय धरी मिनी को धर्मिन को दीनों पी ही मिला है। धर्मन को दी ही पी ही मिला है। तो दूती सुमति दूती सुमति आए धर्मन धर्मन को तो दूती जो है सुमति सुमति यानी सुंदर विचार सुमति हो जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना आज जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति भी धाना विपति निधाना तुलसी ने भी कहा कि जहाँ लोगों के अंदर सुंदर विचार हैं सभी एक दूसरे से प्रेम मैत्री से मिलने वाले हों वहाँ अभी खाने में को भी नहीं है घर में ना तो सुख और आनंद ही रहेगा बड़े आराम से उसे व्यतीत कर लेकू मत विपत्ति निधाना कुल रखल हरे गजल है लेकिन यदि विचार अच्छे नहीं है एक दूसरे में कटुता है एक दूसरे से ईर्ष्या है तो खाना रखे खवाई स्थिति ऐसा बन जाता है इसीलिए उन्होंने कहा ये तो दूती ये दूती है संदेशवाहक है तब दूती आई सुमति आए धर्मन को धर्म नहीं हो धर्म क्या है धर्मराज जी वो दीनू पी ही मिलाया अब वही आगे अब प्रीतम से मिला चला तू तो हो निर्वाणा नाम में चल के मिल गया है ना प्रीतम से मिल गया तो पिया ने पकड़ी प्रेम से बहिया लीनू कंठ लगाया क्या बात कहा इन्होंने तो जब दूती आई अगुआ अगुआ आने सदगुरु कह के भैया कहे रुके चलो उधर भी चलते हैं है ना तो जब जैसे ना शादी ब्याह होता है तो लड़के लड़कियों का तो भाई एक अगुआ होता है चाहे वो स्त्री हो या पुरुष फिर दोनों को मिलन करा देता है अंत में मिल जाता है तो प्रीतम से मिलकर सुख ही सुख सूक होता है जी रूपी स्त्री उस परमात्मा रूपी पति से जब मिलती है एक दूसरे से गले लगती है तो आनंद की वर्षा होने लगती है दोनों खुश हैं और दोनों एक हो जाते हैं ये स्थिति तो पिया ने पकड़ी प्रेम से भैया तो प्रीतम प्रेम से बाँ पकड़ कर और इस गले लगा लेता है लीनो कंठ लगा कंठ भरी बड़ा दिन से बिछुड़ गए थे अब तो आकर मिले क्या खुशी है कोई मित्र प्रदेश चल जाए बहुत दिन का बिछुड़ा हो तो भी आकर मिलता है तो गले से गले मिलता है तो बड़ा दिन बिछ गए कहाँ रह गई ऐसी बात आ जाती ठीक ठीक आई जीव तो पता नहीं कई जगहों से कई कल्पों से दूर है उस अपने परमात्मा के आज जब मिलेगा तो क्या खुशियाँ होगी धीप बड़ खुशियाँ मनाते हैं बारी बचते हैं